महाभारत आदि पर्व द्विचत्ंशोध्याय श्रमिक का अपने पुत्र को समझाना और गौर को राजा परीक्षित के पास भेजना राजा द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था तथा तक्षक नाग और काश्यप की बातचीत शिंग वाच यद्यत यदि दुष्कृतम कृतम प्रिय वाप्य प्रिय वाते गुप्ता न मृठा भवेन शिंगी बोला तात यदि यह साहस है अथवा यदि मेरे द्वारा दुष्म हो गया है तो हो जाए आपको यह प्रिय लगे या अप्रिय किंतु मैंने जो बात कह दी है वह झूठी नहीं हो सकती नईवाथेदम भविता पितरे सब्रबिम्बित ना ब्रबिम्बे स्वरे स्वपी कु पिताजी मैं आपसे सच कहता हूँ अब यह श्राप ढल नहीं सकता मैं हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता फिर साप देते समय कैसे झूठी बात कह सकता हूँ समीक जाम्युग्र प्रभाव त्यम चोक्त पूर्व ते नैत्या भविष्य समीक ने कहा बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रभाव उग्र है तुम बड़े सत्यवादी हो तुमने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही है अतः यह साप मिथ्या नहीं होगा पिता पुत्रो वयस्थोपि सततवाचे यथा गुणसंयुक्ता प्राप्त या च मह जश तथापि पिता को उचित है कि वह अपने पुत्र को बड़ी अवस्था का हो जाने पर भी सदा सत्कर्मों का उपदेश देता रहे जिससे वह गुणवान हो और महान यश प्राप्त करे किनर्बाल तम तपस्ता सदा वर्धते च प्रभुवता कोपोती व महात्मना फिर तुम्हें उपदेश देने की तो बात ही क्या है तुम तो अभी बालक ही हो तुमने सदा तपस्या के द्वारा अपने को दिव्य शक्ति से संपन्न किया है जो योग जनित ऐश्वर्य से संपन्न है ऐसे प्रभावशाली तेजस्वी पुरुषों का भी क्रोध अधिक बढ़ जाता है फिर तुम जैसे बालक को क्रोध हो इसमें कहना ही क्या है सोहम पश्या वक्तव्यम त्वय धर्माभृताम चैव च साहसम् किंतु यह क्रोध धर्म का नाशक होता है इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुत्र तुम्हारे बचपन और दुस्साहसपूर्ण कार्य को देखकर मैं तुम्हें कुछ काल तक उपदेश देने की आवश्यकता समझता हूँ सब पर भूत्माहार चर क्रोध विम हम धर्मम प्रहस्यसी तुम मन और इंद्रियों के निग्रह में तत्पर होकर जंगली कंद मूल फल का आहार करते हुए इस क्रोध को मिटाकर उत्तम आचरण करो ऐसा करने से तुम्हारे धर्म की हानि नहीं होगी क्रोधो ही धर्मम भरती यती दुख संचित तथो धर्महीना गतिष्टान विद्यते क्रोध प्रयत्नशील साधकों के अत्यंत दुख से उपार्जित धर्म का नाश कर देता है फिर धर्महीन मनुष्यों को अभीष्ट गति नहीं मिलती है सम यती नाम ही क्षमण सिद्धि कारक क्षमाताम यम लोक पर क्षमाता सम मनोनिग्रह क्षमाशील साधकों को सिद्धि की प्राप्ति कराने वाला है जिनमें क्षमा है उन्हीं के लिए यह लोक और परलोक दोनों कल्याणकारक कल्याण कारक है प्राप्त से लोकन ब्रह्मण सम इसलिए तुम सदा इंद्रियों को वश में रखते हुए क्षमाशील बनो क्षमा से ही ब्रह्मा जी के निकटवर्ती ोकों में जा सकोगे मैं तो समस्था यक्यम कर्तुम्यत् श्याम ताेषये से नृपाज वही मम पुत्रेन सप्तोषेन कृतबुद्धिना ममेमा धर्मण तत् प्रेक्ष तात मैं तो शांति धारण करके अब जो कुछ किया जा सकता है वह करूँगा राजा के पास यह संदेश भेज दूंगा कि राजन तुम्हारे द्वारा मुझे जो तिरस्कार प्राप्त हुआ है उसे देखकर कर में भरे हुए मेरे एवं पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है शिष्यम सह प्रेष मत परीक्षित निपन ते दयापन्नो महातपा कुशल उग्र श्रभाजी कहते हैं उत्तम व्रत का पालन करने वाले दयालु एवं महतपस्वी समीप मुनि ने अपने गौर मुख नाम वाले एकाग्र चित्त एवं शीलवान शिष्य को इस प्रकार आदेश दे कुशल प्रश्न कार्य एवं वृत्तांत का संदेश देकर राजा परीक्षित के पास भेजा। गौर गौरमुख वहां से शीघ्र कुरुकुल की वृद्धि करने वाले महाराज परीक्षित के पास चला गया राजधानी में पहुंचने पर द्वार पालने पहले महाराज को उसके आने की सूचना दी और उनके आज्ञा मिलने पर गौरमुख ने राजभवन में प्रवेश किया पूजितस्तो नरेन्द्रण द्विजो गौर मुखस्तता आचक्ष परिश्रा तो राज सर्वशेषतः समीक वचनम घोरम यथोक्तम महाराज परीक्षित ने उस समय गौरमुख ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया जब उसने विश्राम कर लिया तब श्रमिक के कहे हुए घोर वचन को मंत्रियों के समीप राजा के सामने पूर्ण रूप से कह सुनाया गौर मुखवाच श्रमिको नाम राजेन्द्र वर्तते विषय तब ऋषि परम धर्मात्मा सांतो महात तस् तया नरव जाघ्र सर्प प्राणियोजित तो कंधे मोना कर्म अवसक्तो धनक मौना गौर मुख भोला महाराज आपके राज्य में श्रमिक नाम वाले एक परम धर्मात्मा मर्ति रहते हैं वे जितेंद्रिय मन को वश में रखने वाले और महान तपस्वी हैं नरव्याघ्र आपको मौन व्रत धारण करने वाले उन महात्मा के कंधे पर धनुष की नोक से उठाकर एक मरा हुआ सांप रख दिया दिया था। था, महर्षि ने तो उसके लिए को कर दिया था। किंतु उनके पुत्र को वह श्री तो राजेंद्र पितुर अज्ञात मध्य वही तक सप्तरात्र मृत्यु स्व भविष्य राजेंद्र उस ऋषि कुमार ने आज अपने पिता के अनजान में ही आपके लिए यह श्राप दिया है कि आज से सात रात के बाद ही तक्षक नाग आपकी मृत्यु का कारण हो जाएगा तत्र रक्षा कुर स्वेत पुनः पुनर्था ब्रवीत तदन्यथान सत्यम च कर तुम के न इस दशा में आप अपनी रक्षा की व्यवस्था करें यह मुनि ने बार बार कहा है उस श्राप को कोई भी टाल नहीं सकता न ही शक्नो तम युम पुत्र को तथम प्रेषित न तव राजिताथिना स्वयं महर्षि भी क्रोध में भरे हुए अपने पुत्र को शांत नहीं कर पा रहे हैं अतः राजन आपके हित की इच्छा से उन्होंने मुझे जहाँ भेजा है शोतिर्वाच युवा वचो घोरम स राजा कुर नंदन पर्यतप्यत पापम कर उग्र शिवाजी कहते हैं यह घोर वचन सुनकर कुनंदन राजा परीक्षित मुनि का अपराध करने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे तम च मोहन वृतम श्रुवा भले मुनिवरम भूय एवाभवद्राजा शोक संप्तमान सह वे श्रेष्ठ महर्षि उस समय वन में मौन व्रत का पालन कर रहे थे यह सुनकर राजा परिचित का मन और भी शोक एवं संताप में डूब गया अक्रोशात्मता तस्क पर्यतप्त भूय तत्किल समीक मुनि की दयालुता और अपने द्वारा उनके प्रति किए हुए उस अपराध का विचार करके वे अधिकाधिक संतप्त होने लगे नहि मृत्युम तथा राजा नहे मृत्यु तप्यत असोच दरम अर प्रख्या देवतुल्य राजा परीक्षित को अपने मृत्यु का साप सुनकर वैसा संताप नहीं हुआ जैसा कि मुनि के प्रति किए हुए अपने उस बर्ताव को याद करके वे शोक मग्न हो रहे थे तत प्रेषया मा सह राजा गौर मुखम तदा भूय प्रसाद भगवान करोत्वी हमे तु तदनंतर राजा ने यह संदेश देकर उस समय गौर मुख को विदा किया कि भगवान समीक मुनि यहाँ पधार कर पुनः मुझ पर कृपा करें सस््च ग्रेत राजा गौरमुखे तथा मंत्रिभिमंत्रिघ्न मानस गौर मुख के चले जाने पर राजा ने उद्विघ्न चित्त हो मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की सम मंत्र मंत्र सन्त्र तत्व प्रथाधम कार यामा स एक स्तंभ सुरक्षितम् मंत्र तत्व के ज्ञाता महाराज ने मंत्रियों से सलाह करके एक ऊंचा महल बनवाया उसमें एक ही खंभा लगा था वह भवन सब ओर से सुरक्षित था रक्षाम च विदधे त्र भीष्श्चा च ब्राह्मणा मंत्र सिद्धांच नोजयत राजा ने वहाँ रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किया उन्होंने सब प्रकार की औषधियाँ जुटा ली और वैद्यों तथा मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को सब ओ नियुक्त कर दिया राज्यण त्रस्थ सर्वाण्वा करोच स मंत्र भी सधर्मज्ञ सम परिरक्षित वहीं रह कर वे धर्मज्ञ नरेश सब ओर से सुरक्षित हो मंत्रियों के साथ संपूर्ण राज कार्य की व्यवस्था करने लगे न चैनम कश्चिदारोढ़ लभते राजसतम वा तो निश्चरण तवेशे विनिवार्य उस समय महल में बैठे हुए महाराज से कोई भी मिलने नहीं पाता था वायु को भी वहाँ से निकल जाने पर पुनः प्रवेश के समय रोका जाता था प्राप्ते च दिवसे तस् सप्तमें द्विजशतम भ्यागमद्विद्वान् विद्वान््राजन चिकित्सु सातवाँ दिन आने पर मंत्रशास्त्र के ज्ञाता द्विश्रेष्ठ कश्य काश्यप राजा की चिकित्सा करने के लिए आ रहे थे सुतहतेन तद्भुत यथा तम राजसतम तक्षक पन्नग्रेष्ठो नेश्यते यम साधनम उन्होंने सुन रखा था कि भूप शिरोमणि परीक्षित को आज नागों में श्रेष्ठ तक्षक यम लोक पहुँचा देगा तम दृष्टि पन्नगेन्द्रेण करे से हम अपरम तत्मेथ धर्मच भवतेचित अतः उन्होंने सोचा कि नागराज के डसे हुए महाराज का विष उतारकर मैं उन्हें जीवित कर दूंगा ऐसा करने से वहाँ मुझे धन तो मिलेगा ही लोकोपकारी राजा को जिलाने से धर्म भी होगा तम धदर सहस नागेन्द्र तक्ष कश्यपथी गछन तम एक मन संजो भूत तमब्रवित पंडघेन्द्र काश्यप मुड़िपुंगव क भवरि तो जाति किंत कार्यकृषति मार्ग में नागराज तक्षक ने काश्यप को देखा वे एक होकर हस्तिनापुर की ओर बढ़े जा रहे थे तब नागराज ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर मुड़वर काश्यप से पूछा आप कहाँ बड़ी उतावली के साथ जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं काश्यपवाच निपम कुरुकुलपन्नम परीक्षित मरिंदम तक्षक पन्नग श्रेष्ठ तेज काश्यप ने कहा कुरुस्कुल में उत्पन्न शत्रुधमन महाराज परीक्षित को आज नागराज तक्षक अपने विषाग्नि से दग्ध कर देगा तम दृष्टम पंडगेन्द्र तेनाशम तेजसा पांडवाना कुलकर राजनामित ग्छा त्वरित सौम्य सज्ञ अपज्वरम् वे राजा पांडवों की वंश परंपरा को सुरक्षित रखने वाले तथा अत्यंत पराक्रमी हैं अतः सौम्य अग्नि के समान तेजस्वी नागराज के डस लेने पर उन्हें तत्काल विश्रहित करके जीवित कर देने के लिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ तक्षक उच अहम स तक्षको ब्रह्म पति निवर्तस्व न सकस्व मया दस्तम चके तक्षक बोला ब्रह्मण मैं ही वह तक्षक हूँ आज राजा को भस्म कर डालूँगा आप लौट जाइए मैं जिसे डस लूँ उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते काश्यप वाचम अहम तम निपतिम गिष्यामित में बुद्धिर्विद्या बल समन्विता काश्यप ने कहा मैं तुम्हारे डसे हुए राजा को वहाँ जाकर विष से रहित कर दूँगा यह विद्या बल से संपन्न मेरी बुद्धि का निश्चय है इति श्री महाभारती आदिपर्मि आस्तिपर्मि काश्यपाकमे ऋजुत्याय